सम्मन भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं सम्मन भाष्य में पूर्व पक्ष का मत विस्तार से बता करके भगवान भाष्यकार उस मत का खंडन कर रहे हैं पूर्व पक्षी ने अनेक युक्तियों के तथा श्रुति विरोधादि के द्वारा वेदांत मत में श्रुति विरोधादि दिखा करके अपना मत बताया कि आत्मविद्या कर्मनिष्ठा ही है और कर्म संबंधि है इसका परिहार करना भगवान भाष्यकार ने प्रारंभ किया आठ नंबर पृष्ठ के प्रथम पंक्ति से न परमार्थ विज्ञाने फलादर्शने क्रियानुपत्ति इत्यादि से तो इसमें बताया गया कि कर्म में प्रवृत्ति का प्रयोजक या तो फल प्रेपा हो सकती है फल प्रेपा का अर्थ होता है फल को प्राप्त करने की इच्छा या शास्त्र का विधान तो इन दो में से आत्मज्ञ को कर्म में प्रवर्तक किसको माना जाए कर्म कर्मफली इच्छा तो प्रवर्तक हो नहीं सकती क्योंकि आत्मज्ञानी में मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती जो निरतिशय सुख स्वरूप है तो उसके लेशभूत जो लौकिक आनंद है कर्मफलभूत सुख है उसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी और जिस निर्विशेष ब्रह्म को अपना स्वरूप समझता है ब्रह्मज्ञ उसमें नित्य निरस्त है दुख इसलिए सुख प्राप्ति की इच्छा न होने पर भी दुख निवृत्ति की इच्छा हो सकती है ये शंका भी नहीं बनेगी क्योंकि नित्य निरस्त दुख है ज्ञानी इसलिए दुःख निवृत्ति विषयनी इच्छा से भी प्रेरित होकर के वो कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा फल प्रेपा नहीं है तो इसे बता करके बचा दूसरा कि विधान होने से भले ही फल प्रेपसा न हो लेकिन प्रभाकर मत में जैसे नित्य कर्म का अनुष्ठान का विधायक शास्त्र नित्य कर्म अनुष्ठान का कोई फल न होने से फलेच्छा के बिना भी प्रवर्तक बन जाता है ऐसे ज्ञानी में इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवृत्ति रूप फल की इच्छा न होने पर भी शास्त्र यावज्जीव अग्निहोत्र जो होती इत्यादि ज्ञानी का प्रवर्तक होगा इस शंका का भी निराकरण करते हुए कहा गया शास्त्र भी उसी को नियुक्त कर पाएगा जो नियोग का विषय होगा नियोग का विषय माना जाता है नियोज्य यानी प्रयोज्य जो अपने आप को कर्ता भोक्ता रूप समझ रहा है वह हो जाएगा नियोज्य प्रयोज्य समझ रहा है कर्ता लेकिन पराधीन समझ रहा है तो जो अपने आप में कर्तृत्व बुद्धिमान है और पराधीन अनुभव करता है वह अपने जिसके पराधीन अनुभव कर रहा है अपने आप को उसका नियोज्य हो सकता है वह जिस कर्म में नियुक्त कर रहा है उस कर्म के फल की इच्छा न होने पर भी तो ज्ञानी तो निर्विशेष ब्रह्म को अपना स्वरूप अनुभव कर रहा और वह निर्विशेष ब्रह्म नियोज्य के प्रयोजक जो धर्म है उससे रहित है नियोजत्व का निमित्त है कर्तृत्व तो अभिमान हो और अपने आप को पराधीन अनुभव करता हो तो ज्ञानी तो अकर्त्री जो निर्विशेष ब्रह्म है वह मैं हूं इस अनुभव से अपने आप को कर्ता रूप अनुभव नहीं करेगा और ब्रह्म नित्य मुक्त हैं और पूर्ण स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्र होने से किसी के अधीन अपने आप को अनुभव नहीं करेगा अध्यस्त तो अधिष्ठान के अधीन होता है लेकिन अधिष्ठान द्वैत मात्र का अधिष्ठान जो ब्रह्म है वह अकेला ही होने से वह किसी अपने से अन्य के अधीन नहीं होगा इसलिए पराधीन महसूस नहीं करेगा अपने आप को तो कर्ता कर्तृत्व तो अभिमान भी नहीं है निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को मय के रूप में अनुभव करने वाले ब्रह्म में, ब्रह्मज्ञ में और पराधीनत्व का अभिमान भी नहीं है इसलिए माना जाएगा कि ब्रह्म नियोग का अविषय होने से तदात्मक ज्ञानी भी नियोग का अविषय ही रहेगा अनियोज्य ही रहेगा इसलिए शास्त्र विधान होने से फलित्सा के बिना भी ज्ञानी को शास्त्र नियुक्त करेगा ये नहीं कहा जा सकता प्रभाकर मत में भी नित्य कर्म का अनुष्ठान फलेच्छा के बिना करने के लिए जिसे प्रेरित किया जा रहा है वह अपने आप को कर्ता समझ रहा है और पराधीन समझ रहा है इसलिए बन जाता है शास्त्र का नियोज्य तो ये दोनों में फर्क है दृष्टांत और दृष्टांत में नित्य कर्म में जो शास्त्र के द्वारा नियोज्य है वह नियोग का विषय है और ब्रह्मज्ञ नियोग अविषय स्वरूप होने से उससे विलक्षण है दृष्टांत दृष्टांत में वैलक्षण्य है ये बता दिया गया था और ये भी यदि नियोज मानना भी हो यद्यपि अभ्युपगमवाद से कह रहे हैं यद्यपि स्वतः तो वास्तविकता ये है कि ब्रह्मज्ञ नियोज्य नहीं है उसमें सोता ही नियोज्यत्व का अभाव है लेकिन अभ्युपगमवाद से मान भी लेते हैं कि ब्रह्म ब्रह्मज्ञ का भी कोई ना कोई नियोक्ता है तो कौन नियोक्ता है दो विकल्प करके पूछा गया कि ब्रह्मज्ञ का कर्म में नियोक्ता कोई पुरुष विशेष होगा जैसे स्वामी अपने भृत्यों को सेवकों को नियुक्त करता है ऐसे ब्रह्मज्ञ को नियुक्त करने वाला कोई पुरुष विशेष है दूसरा या वेद है तो यदि कहेंगे कि पुरुष विशेष है तो मानना पड़ेगा फिर पुरुष विशेष होगा तो वह ब्रह्मज्ञ से भिन्न होगा और ब्रह्मज्ञ तो सर्वनियोक्ता जो ब्रह्म है तदात्मक अपने आप को अनुभव करने के कारण सबका नियोक्ता है सर्वनियोक्तृत्व है ब्रह्मज्ञ में तो जो पुरुष विशेष ब्रह्मज्ञ का नियोज्यक बनेगा नियोक्ता बनेगा निश्चित है सर्वनियोक्तृत्व ब्रह्मज्ञ में होने से उसका भी नियोक्तृत्व में आ, आ, क्या नाम वो उस पुरुष विशेष में रहेगा तो ब्रह्मज्ञ से नियोज्य जो पुरुष विशेष हैं, वह ब्रह्मज्ञ का नियोक्ता है ऐसा मानने से मानना विरुद्ध है विरोधग्रस्त है इसलिए पुरुष विशेष को नहीं माना जा सकता ब्रह्मज्ञ का नियोजक इसे कहा गया न तो स नियोक्तुम शक्य थे के नचित से यानी के पुरुष विशेष है न किसी पुरुष विशेष के द्वारा ब्रह्मज्ञ को नियुक्त नहीं किया जा सकता तो कहा ठीक है ब्रह्मज्ञ सर्वनियोक्ता ब्रह्मस्वरूप होने से सब के सब प्राणी मात्र उससे नियोज्य होने से उसको कोई नियुक्त नहीं कर पाएगा उसके नियोग का अविषय ही ब्रह्मज्ञ रहेगा तो ब्रह्मज्ञ का नियोजक शास्त्र को मान लिया जाए वेद को ये शंका की जा रही है उसका उत्तर भाष्य में नौ नंबर पृष्ठ पर दूसरे प्यारे से भगवान भाषाकार भगवान दे रहे हैं तो पहले टीका को देखिए ननु अन्यस्य नियोजत्वा नियोज्यस्यात् इति तो तो पुरुषस्य निज्वाभावी आमनाज्य सैत का नियोजक नहीं है और उस अन्य पुरुष विशेष के द्वारा निज्य तो ब्रह्मज्ञ में नहीं है अन्य में ष्टी है कर्तार्थ में कृतिकर्म अनु एक सूत्र आता है कृतिकर्मनु इससे कृदंत पद के योग में अनुक्त कर्म के तथा कर्ता के वाचक पद से ष्टी विभक्ति होती तो ष्टी विभक्ति हो गई उसका अर्थ निकलेगा अन्य अन्य न पुष विशेषे नियोजत्वाभावे भी ब्रह्मज्ञ से ऊपर से जोड़ देना तो ब्रह्मज्ञ में अन्य पुरुष विशेष के द्वारा नियोजत्व न होने पर भी आमना ये नियोज्य तो आमना वेद तो वेद के द्वारा नियोज्य होगा कौन ब्रह्मज्ञ इति द्वितीय आशंक तो द्वितीय की आशंका करके का मतलब द्वितीय विकल्प पुरुष नियोजक है कि वेद नियोजक है ये दो विकल्प थे ना शुरू में उनमें से प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ तो द्वितीय विकल्प की आशंका हुई वेद को वेद को नियोजक मान लिया जाए तो इसका उत्तर जिस अभिप्राय से दिया जा रहा है वो अभिप्राय बताते हैं टीकाकार कि आमनाता स्विज्ञानपूर्वक तो स्वच्न स्व निजत्व एकत्र कर्मकर्तृत्व विरोधा न संभवतीह इति कहते हैं आमनाय जो है वेद शास्त्र योनित्व तो अधिकरण के अनुसार शास्त्र योनित्व तो अधिकरण के दो वर्णक हैं उसमें से पहले वर्णक के अनुसार शास्त्र से योनि शास्त्र योनी ऐसा षष्टी तत्पुरुष समास करते हैं तो अर्थ निकलता है कि ब्रह्म शास्त्र का योनि यानी कारण है शास्त्र यानी वेद और वेद ब्रह्म का कार्य है तो ब्रह्म का कार्य वेद होने से माना जाएगा जैसे आप कुछ बोल रहे हैं तो बोलना यानी जो वाक्य निकले वो वाक्य माने जाएंगे आपके कार्य आप उनका कारण ऐसे वेद ब्रह्म का कार्य का मतलब ब्रह्म के वचन है वाक्य है तो यदि वेद के वक्ता कहो कर्ता कहो स्वरूप, ब्रह्म को अपना स्वरूप अनुभव करने वाला जो ज्ञानी है उस ज्ञानी को कहा गया आमनायस्य ईश्वरताम आपन्न विज्ञान पूर्वक इसमें शब्द से ईश्वरताम आपन्न कौन है ब्रह्मज्ञरता आपन्न का मतलब होता है ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ ब्रह्म को अपना स्वरूप समझ रहा है जो तो ब्रह्म का ब्रह्म के विज्ञान पूर्वक है आमनाएं जैसे लौकिक वक्ता का कहो या ग्रंथकर्ता का कहो ग्रंथरूप वाक्य उस ग्रंथ रचयिता के पूर्वक होता है ग्रंथ रचयिता को ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादित तो अर्थ का बोध होता है और उससे अधिक ही बोध होता है इसलिए ग्रंथ को कहा जाता है ग्रंथ रचयिता के जो ज्ञेय है यानी ग्रंथ र, ग्रंथ रचयिता जितने अर्थ को जानता है उस उन अर्थों का जो अंश है एक तद विषय ही ग्रंथ होता है ग्रंथ रचयिता के जितने विज्ञेय पदार्थ हैं उनमें से कुछ विज्ञेय विशेष को मात्र ग्रंथ में प्रतिपादित किया जाता है और ग्रंथ रचयिता ग्रंथ में प्रतिपादित अर्थ का तो ज्ञाता होता ही है उसे अधिक अर्थ का भी ज्ञाता होता है तो वेद का रचयिता परमेश्वर भी वेद के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ हैं उसका ज्ञाता तो रहेगा ही उससे अधिक अर्थ का भी ज्ञाता रहेगा इसलिए वेद को कहा जाएगा कि ईश्वर ज्ञानपूर्वक ईश्वर को जिन पदार्थों का ज्ञान है उन पदार्थों में से कुछ पदार्थ विशेषों का प्रतिपादक तो ईश्वर ज्ञानपूर्वक है तो ईश्वर में और ब्रह्मज्ञ में कोई अंतर नहीं है ज्ञानी तो आत्मव में मतम भगवान गीता में कहता है। इसलिए ईश्वर ज्ञानपूर्वक कहो वेद को या ज्ञानी के ज्ञानपूर्वक कहो स्वशब्द से लिया जाएगा ईश्वर भावापन्न ज्ञानी और उस ज्ञानी के विज्ञानपूर्वक कौन है वेद विज्ञानपूर्वक मतलब विज्ञान निमित्तक है इसलिए ईश्वर की रचना वेद को मान लो या ज्ञानी की रचना मान लो एक ही बात है तो वेद के वेद को माना जाता है ईश्वर के वचन वाक वाक्य ईश्वर के वाक्य हो जाएंगे ज्ञानी के ही वाक्य इसलिए स्व वचने न इसमें स्व शब्द का अर्थ है ईश्वर भावापन्न ज्ञानी और उनके वचन है वेद और उनसे स्व स्वस्य स्वस्ोज तो अपने ही वचन से नियोज्य ज्ञानी को यदि मानेंगे तो क्या होगा कि ज्ञानी ही अपने वचन के द्वारा नियोजक भी हुआ नियोजक हुआ का मतलब नियोग क्रिया का कर्ता हुआ और नियोज्य कौन है नियोक्ता ज्ञानी है तो नियोज्य भी स्वयं ही होगा तो नियोज्य कहा जाता है कर्म को नियोग के तो नियोज्य होने से नियोग कर्मत्व तो भी ज्ञानी में ही और वेद नियोजक होने से वो वेद ज्ञानी का ही वचन होने से ज्ञानी को ही नियो नियोजक भी मानना पड़ेगा तो एकत्र ज्ञानी में एक ही ज्ञानी में नियोग क्रिया का कर्तृत्व तथा कर्मत्व ये दो कारक मानेंगे तो कर्म कर्त्री भाव का विरोध होगा ये यहां पर कहा गया कि स्वचन न स्वस्थ नियोज्य कर्मकर्तृत्व विरोधात न संभवती तो एक ही ज्ञानी में का स्वयं का ही नियोजकत्व स्वयं का ही कर्म कर्त्री विरोध होने से संभव नहीं होगा अब इसी अभिप्राय से मूल में ये भाष्य में कि आमना तत्प्रभवत्वातो नहि स्विज्ञानोत्थन वचसा स्वयं नियोज्यते। तो आमनाय्यापी यानी वेदश्यापी तत्प्रभवत्वात् का अर्थ है तत्प्रभव में का अर्थ है ये जो आपके ज्ञानी आत्मज्ञ तो आमनाय ज्ञानी से प्रभो यानी उत्पन्न हुआ है शास्त्रीय शास्त्रीयन अधिकरण के अनुसार तो आम वेद ज्ञानी से उत्पन्न होने से ये तत्प्रभुवत् तत का अर्थ निकलेगा नहीं स्व विज्ञानोत्थेन वचसा इसका भी अर्थ है वेद स्व यानी ज्ञानी और स्व विज्ञान का अर्थ हुआ ज्ञानी का ज्ञान और उससे उत्थ यानी उत्पन्न हुआ जो वेद है वचस तृतीयांत है वचस शब्द हैं तो उन वेदों से स्वयं नियुज्य न नियु, कान्वय नियोज्यते के साथ होगा न नियोज्यते क्यों नियोजित नियोज्य नियु, नहीं होगा कर्म कर्त्री विरोध होगा नियोक्ता भी वही नियोज्य भी वही एक तो ये हुआ दूसरा नापी इत्यादि से और भी कहा जा रहा है ज्ञानी में नियोजित्व वेद का संभव नहीं होगा ये दिखाने के लिए दो हेतु तो बताए जा रहे हैं एक तो वेद जो है ज्ञानी की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञानी यानी ब्रह्म ब्रह्म निरतिशय सर्वज्ञ है ईश्वर और निरतिशय सर्वज्ञ ब्रह्म मैं हूं ऐसा अनुभव कर रहा है ज्ञानी तो ज्ञानी भी हुआ निरतिशय सर्वज्ञ यानी सर्वज्ञता की पराकाष्ठा जिसमें है जिससे उत्कृष्ट दूसरा कोई सर्वज्ञ हो नहीं सकता उसे कहा जाता है निरतिशय सर्वज्ञ निरपेक्ष सर्वज्ञ वो है ब्रह्मा और वही ब्रह्म मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाला ज्ञानी भी निरपेक्ष सर्वज्ञ हुआ निरतिशय सर्वज्ञ है और वेद भी सर्वज्ञ है तो दो सर्वज्ञ हो नहीं सकते इसलिए वेद को कहा जाता है सर्वज्ञ कल्प सर्वज्ञ तो निरतिशय सर्वज्ञ तो एक ब्रह्म ही है और उस ब्रह्म से अपने आप को अनन्या अनुभव करने वाला वो ब्रह्म से भिन्न न होने से वो ब्रह्म को निरतिशय सर्वज्ञ कहो या ज्ञानी को निरतिश सर्वजज्ञ कहो एक बात हुई और उससे भिन्न जो भी होगा वह यदि सर्वज्ञ कहलाता है तो सापेक्ष सर्वज्ञ होगा सातिशय सर्वज्ञ होगा किसी की अपेक्षा से सर्वज्ञ होगा तो लौकिक जो ग्रंथ है पुरुष विशेष की रचना रूप जो ग्रंथ है अल्पज्ञ अल्प शक्ति पुरुष विशेष की रचनारूप ग्रंथों की अपेक्षा वेद में सर्वज्ञ द्वारा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा रचित वेद होने से अल्पज्ञ अल्प शक्ति पुरुष के द्वारा रचित ग्रंथों की अपेक्षा सर्वज्ञता वो साथतिशह सर्वज्ञता हुई लेकिन ब्रह्मा की दृष्टि से तुलना की जाए तो ब्रह्म के ज्ञान के विषयभूत पदार्थों के एक देश का ही प्रतिपादक वेद है वेद जितने अर्थ को प्रकाश बता रहा है उससे अधिक अर्थ का ज्ञान वेद के रचयिता परमात्मा में है इसलिए निरतिशय सर्वज्ञ है और वो जो निरतिशय सर्वज्ञ को श्रेष्ठ माना जाएगा उत्कृष्ट माना जाएगा कि सातिशय सर्वज्ञ को निकृ, उत्कृष्ट माना जाएगा तो निश्चित है सातिशय सर्वज्ञ निकृष्ट होगा और उत्कृष्ट होगा निरतिशय सर्वज्ञ और ज्ञानी और वेद इन दोनों में देखा जाता है ज्ञानी निरतिशय सर्वज्ञ है वेद सापेक्ष सर्वज्ञ है सातिशय सर्वज्ञ है इसलिए निकृष्ट है वे और ज्ञानी उत्कृष्ट है लेकिन ब्रह्म का मय के रूप में करामलकवत तो सुस्पष्ट निर्धारण जिसको हुआ है शब्दार्थ ज्ञानवान नहीं ब्रह्म का मय के रूप में बिल्कुल जैसे देहादि का हम लोग मय के रूप में अनुभव करते हैं ऐसा सहज ब्रह्म का मय के रूप में स्पुर निरंतर होता है जिसे वो ज्ञानी है और उसे कहा जा रहा है निरतिशय सर्वज्ञ वेद की अपेक्षा भी उत्कृष्ट तो उत्कृष्ट नियोजक होगा निकृष्ट नियोज्य होगा लोक में देखा जाता है जो निकृष्ट है वह नियोज्य होता है उत्कृष्ट नियोजक होता है विवेकी नियोजक होता है मूढ़ नियोज्य होता है अविवेक यानी अल्प ज्ञानवान होता है मूढ़ से लेना अल्प ज्ञानवान अविवेकी वो होता है नियोज्य और पूर्ण विवेकी होता है नियोजक तो वेद और ज्ञानी में देखा जाता है तो वेद ज्ञानी की अपेक्षा अल्पज्ञ है और ज्ञानी वेद की दृष्टि से देखते हैं तो वेद की अपेक्षा सर्वज्ञ निरति से सर्वज्ञ है तो अल निरतिशय सर्वज्ञ ज्ञानी अपने से न्यून ज्ञानवान वेद का नियोज्य कैसे होगा नहीं हो सकता इसलिए ज्ञानी को विधि निषेध से परे मानते हैं ना ब्रह्म ब्रह्मरूप जो है वास्तव में ही जो ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव कर रहे हैं ज्ञानी उनकी बात है खाली ज्ञान का अभिमान करने वाले को नहीं वो तो वेद का नियोज्य है उसे तो शास्त्र के अनुसार ही जीना है तभी अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा इस अभिप्राय से यह वाक्य आ रहा है नापी बहुवित इत्यादि भाष्य का इसका अवतरण है टीका में किंच व्याकरणादेहे हे तत्कर्तृ वेदस्यापि पाणीयादक विषयदर्शन वेद्पी ईश्वर्जन्यय विषय अल्पगवाद अग्वर नियुक्त ना बहुव तो किन चैने और भी वेद से नियोज्य ज्ञानी के न होने में हेतु बताया जा रहा है एक हेतु तो बताया कर्म वेद से ज्ञानी को नियोज्य मानने पर कर्मकर्त्री विरोध होगा ये पूर्व में हेतु बताया दूसरा उससे भिन्न दूसरा एक हेतु यहाँ पर बताया जा रहा है इसलिए कहते हैं कि व्याकरणादे हे तत्कर्तृ पानिन्यादि गेयक देशार्थ विषयत्व दर्शन व्याकरणादे हे तो व्याकरण आदि है, तो जो हैं पानीन आदि ऋषियों के द्वारा रचित ग्रंथ तो व्याकरणादि में आदि शब्द से अन्य ऋषियों तो के ग्रंथों को लेना वैशेषिक दर्शन आदि जो कनाद आदि के हैं और तत्कर्त पानिन्यादि में आदि शब्द से फिर कणाद आदि को लेना अन्य ग्रंथ जिनके लिए जा रहे हैं वे ऋषि तो उनके जेयक देशार्थ विषयत्व दर्शन न तो पानिन्यादि व्याकरणादि के रचयिता ऋषियों के ज्ञेय जो पदार्थ हैं जिनको जानते हैं ये लोग उनका एक देश यानी एक अंश रूप जो अर्थ है आदि के द्वारा ज्ञात पदार्थों का जो एक अंश और उस अंश विषयक हैं कौन व्याकरणादि ग्रंथ का मतलब उसमें पानी न्यादि के द्वारा ज्ञात अर्थ का एक अंश मात्र बताया गया है उतने का ही ज्ञान व्याकरणादि से होगा जितना पानी न्यादि ऋषि जानते हैं उन सब पदार्थों का ज्ञान होगा ऐसा नहीं एक ग्रंथ पढ़ने से उनके द्वारा ज्ञात कुछ पदार्थों में से पदार्थ विशेष का ज्ञान होगा विषयत्व तो दर्शन वेद्यापी ये तो दृष्टान्त हुआ ऐसे अब दार्टान्त में बताते हैं कि वेदस्यापी ईश्वर जन्य ईश्वर ज्ञ विषयत्व न तो वेदश्यापी ईश्वर ज्ञक देश विषयत्वेन ऐसा नुए करिए तो वेद भी कैसा है ईश्वर से जन्य होने के कारण ईश्वर के द्वारा जाने गए जाने जाने वाले पदार्थों में से कुछ पदार्थ विशेषों का मात्र प्रतिपादक होगा कुछ पदार्थ विषय विशे, विशेष होगा इसलिए क्या हुआ तो वेदश्यापी अल्पत्व अल्पज्ञत्वा तो वेद भी अल्पज्ञ हुआ लेकिन किसकी दृष्टि से ईश्वर के सर्वज्ञता की दृष्टि से निरतिशय सर्वज्ञता की दृष्टि से वेद में अल्पज्ञत्व है और लौकिक हम लोगों की दृष्टि से तो वेद सर्वज्ञ ही है तो तत्त ये अपि ईश्वर ईश्वर ईश्वर यानी वेदस्य में क्या नाम वेद में ईश्वर ईश्वरियोक्तृत्व को मानना अनुचित है युक्त है क्यों तो ईश्वर वेद की अपेक्षा अधिकज्ञ है और ईश्वर की अपेक्षा वेद अल्पज्ञ है तो अल्पज्ञ वेद के द्वारा अधिकज्ञर यानी ईश्वर स्वरूप ब्रह्मज्ञ को नियोज्य मानना और ब्रह्मज्ञ का नियोक्ता वेद को मानना अनुचित है अयुक्त है इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने यह वाक्य लिखा कि नापी बहुवीत स्वामी अविवेकीना ना न पूर्व वाक्य से नियुजते ये पद ले आना तो बहुवीत जो स्वामी है उसे अविवेकी जो भृत्य हैं अविवेकी यानी अल्पज्ञ जो भृत्य हैं सेवक है उसके द्वारा नियुक्त तो नहीं किया जा सकता दृष्टान्त होगा ऐसे दार्टान्त में अल्पज्ञ वेद के द्वारा सर्वज्ञ जो ज्ञानी है वह नियुक्त तो नहीं किया जा सकता आगे है आमनायपी इत्यादि वाक्य इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार टीका में अविवेकिना ये जो भाष्य में आया हुआ पद है भृत्य का विशेषण उसका अर्थ करते हैं अल्पज्ञान अविवेकिना अल्पज्ञान इत्यर्थ अब इसी दूसरा एक हेतु बता रहे हैं टीका में टीकाकार की अचेतनवा तस्वेकिृत्न नियुज्यते अनुसंग तो कहा कि वेद में क्यों है अविवेकित्व में यानी अल्पज्ञ तो चाहे अविवेकी शब्द का अर्थ अल्पज्ञ करो या अविवेकी शब्द का अर्थ न जानना करो न जानने वाला ज्ञान रहित करो तो वेद ज्ञान रहित है क्यों ज्ञान रहित है ज्ञान का करण तो है लेकिन स्वयं ज्ञान रहित है क्यों ज्ञान रहित है तो कहते अचेतनत्वात तो वेद को यदि शब्द राशि रूप मात्र मानते हैं तो जो शब्द हैं वह जड़ है कि चेतन है जड़ ही है जो वैखरी रूप और मध्यमा वाणी रूप शब्द है जिसका वाघ इंद्रिय से उच्चारण किया जाता है स्रोत्र इंद्रिय से श्रवण हो रहा है वाक के द्वारा उच्चार्यमान स्रोत से गृहमान जो शब्द है वह जड़ है चेतन के लिए तो कहा गया है कि कर्मेंद्रिय का भी वह अविषय है ज्ञानेन्द्रिय का भी अविषय है तो चेतन को आप स्रोत्र इंद्रिय से सुन नहीं सकते ग्रहण नहीं कर सकते स्रोत्र इंद्रिय से ग्रहित होगा यदि तब तो इंद्रिय ग्राह्य होगा ना तो प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा उसको तो लौकिक इंद्रिय से ही ग्राह्य हुआ तो वेद वेद गम्यत्व जो है चेतन में वह नहीं होगा ना इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि स्रोत्रग्राह्य जो शब्द राशि रूप वेद है वह वेद अचेतन है इंद्रिय ग्राही होने से जैसे इंद्रिय ग्राही घटादि इंद्रिय ग्राह्य घटादि जड़ है ऐसे इंद्रिय ग्राह्यवात शब्द भी जड़ है वेद शब्द राशि रूप मात्र तो तस्य अनेवेदस्य वेदस्विवेकित्व तो अचेतन को विवेक नहीं होता है ना ऐसे अविवेकित्व का प्रयोजक वेद के होगा अचेतनत्व और दृष्टांत वाक्य में जो भृत्यन लिखा हुआ है तृतीयांत तो उसके पास में पूर्व वाक्य से न्यूजते पद को ले आना और वाक्य के प्रारंभ में नापी हई है उसके साथ अन्वित करना कि न्यूज्य इस प्रकार ये अन्वय बताया किसका उस अविवेकी ना भित्न का तो ये अविवेकी शब्द का अविवेकी शब्द में जो नये है उसको अल्पार्थ में समझ लो या जड़ होने के कारण विवेका भाव यानी निषेध अर्थ में समझ लो प्रसज्य प्रतिषेध अर्थ में समझ लो प्रसज प्रतिषेध अर्थ में होने से क्या होगा अभाव को बताएगा आ, किसके विवेकाभाव को अविवेकी ना का अर्थ है विवेकाभाव वान के द्वारा विवे का भाव वता तब जब नये को अभाव का निषेध अर्थ का ज्ञापक मानेंगे और अल्प अर्थ का ज्ञापक मानेंगे तो न यह अर्थ निकलेगा दोनों अर्थ लेकर के ये बताया गया कि वेद ज्ञानी का नियोक्ता नहीं हो सकता ज्ञानी वेद से नियोज्य नहीं हो सकता अब आगे आगेह नापी बहुवित ये तो हुआ इससे आगे आ रहा है आरहवाक्य आमना सति इत्यादि इसकी अवतरण टीका है ननु वेदस्य ईश्वर ज्ञान नेदस्श्वर जानपूर्वक नायम दोष इति शंकते तो ये कहते हैं ननु यानी शंका है क्या शंका है तो वेद के दो पक्ष हैं ना एक है वेद के विषय में वेद ईश्वर का कार्य है ये पक्ष और दूसरा पक्ष है वेद नित्य है तो ईश्वर कार्य है वेद इस पक्ष में ईश्वर ज्ञान पूर्वक पक्ष का मतलब ईश्वर का कार्य वेद है इस पक्ष में पुरोक्त दोष अनुसंगेपी अनुसंग कहते हैं संबंध को तो पुरोक्त जो दोष हैं अल्पज्ञत्व और कर्मकर्तृ विरोध ये दोष वेद में आने पर भी तस् नित्यत्व पक्ष तस् वेद्य नित्यत्व पक्ष तो वेद में नित्यत्व मानेंगे तो इस पक्ष में वो ईश्वर का कार्य नहीं होगा इसलिए उसमें कर्मकर्त्री विरोध और आपका ये अल्पज्ञवादी दोष की दोष का प्रसंग नहीं आएगा तो नित्य वेद का नियोज्य होगा ज्ञानी ऐसा मान लो तो त्यत्व पक्षे ना दोष इति शंकते ये शंका करते हैं कि आमना ये नित्ये सति स्वातंत्रोक्तृत्व इति चेत तो वेद नित्य होता हुआ स्वतंत्र होने से नित्य होने नित्य हैं और स्वतंत्र हैं स्वतंत्र है का मतलब ईश्वर का भी कार्य नहीं है वो ईश्वर रूप ही है चेतन है नित्य तो अनेक नहीं है ना वेदांत पक्ष में इसलिए मानेंगे कि वेद नित्य हैं और ईश्वर रूप रूपयी है ईश्वर रूप मानेंगे तब भी स्वयं से स्वयं के द्वारा नियुक्त आएगी ना लेकिन ये भेदवादी की शंका है तो नित्य है और ईश्वर से अलग है ऐसा मान लेते हैं तो उस पक्ष में क्या होगा कि सर्वान प्रति नियोक्तृत्व सामर्थ्यम तो वेद में सब ज्ञानी अज्ञानी सब के नियोक्तृत्व का सामर्थ्य है यानी वेद नित्य तथा स्वतंत्र होने से सब का नियोजक है और सभी के सभी ज्ञानी अज्ञानी वेद के नियोज्य हैं। ऐसी शंका यदि करते हैं कर्मनिष्ठ ही आत्मविद्या को मानने वाले कर्मी निष्ठा आत्मविद्या है और कर्म संबंधिनी है ये पक्ष जिनका है वे लोग यदि ऐसा मानना चाहेंगे तो इसका भी निराकरण करते हैं न उक्त दोषात इत्यादि से इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार कि तस्य अचेतनस्य से न संभवती तस्य तस्तन धर्मत्वात इतिरम आह नेति। तो ये जो आपका वेद है नित्य है स्वतंत्र है लेकिन चेतन तो एक है ईश्वर और उसे भिन्न मानेंगे तो जड़ होगा चेतन तो एक ही है और एक चेतन से भिन्न नित्य स्वतंत्र शब्द रूप वेद मानेंगे तो जड होगा तो तस्तन अचेतनस्य यानी अचेतन वेद में नियोक्तृत्व न संभवती वो नियोक्ता नहीं बन पाएगा वेद क्यों नियोक्ता नहीं बन पाएगा कहते अचेतन धर्मत्वात् तो, तो तस् नियोक्तृत्व नियोक्तृत्व कहते हैं प्रयोजक प्रयोजकत्व को प्रेरित्व को तो प्रेरणा देने वाला चेतन होता है नियुक्त करने वाला चेतन होता है तो नियुक, नियुक्त नियोक्तृत्व कहो या प्रेरकत्व कहो यह चेतन का धर्म है और चेतन का धर्म होने से जड़ जो शब्द राशि रूप वेद है उसमें संभव न होने से उसे एक किसी का भी प्रवर्तक नहीं माना जा सकता इस अभिप्राय से लिखते हैं कि न न यानि वेद को नित्य तथा स्वतंत्र मानेंगे और शब्द रूप मानेंगे तो जड़ होने से ज्ञानी का नियोक्तित्व क्या किसी का भी नियोक्तित्व संभव नहीं होगा क्योंकि नियोक्तृत्व धर्म चेतन का है अब उक्त दोषात इसका अवतरण है टीका में कि नियोक्तृत्व अभ्युपेत्यापी दोषम आह उक्त दोषात्ती तो नियोक्त नि... आ... क्या हा? कहा गया नियोक्तृत्व अभ्युपेत्यापी तो मान लेते हैं वेद नित्य हैं स्वतंत्र हैं और जड़ होने पर भी नियोक्ता है मान लेते हैं अब भी उपगमवाद है ये मानना आपकी जैसी मान्यता है उसके अनुसार मान भी ले क्षण के लिए तो भी ज्ञानी का नियोक्ता वेद हो नहीं सकता जिसके लिए वेद को नित्य तथा स्वतंत्र मान रहे हो ज्ञानी का नियोक्ता सिद्ध करने के लिए तो ऐसा मानने पर भी वेद में ज्ञानी का नियोक्तृत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा ये पक्षे निर्दोष सिद्ध नहीं होगा इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि नियोक्तृत्व अभिप्रेत्यापी दोषम आह उक्त दोषात तो नित्य स्वतंत्र जड़ वेद में नियोक्तृत्व स्वीकार कर लेने पर भी ज्ञानी का नियोक्तृत्व संभव नहीं होगा क्यों तो कहते उक्त दोषात्नी अल्पज्ञत्व निरतिश सर्वज्ञ तो ईश्वरी हर उससे भिन्न वेद है तो अल्पज्ञत्व दोष आएगा और ये बाकी दोष भी आ जाएंगे इसलिए कहते हैं कि उक्त दोषात तो अब तथापि की अवतरण टीका है कि तदेव विवृणती तथा यानी दोष का ही स्पष्टीकरण करते हैं तथा इत्यादि से कि तथापि सर्वेण सर्वदा सर्व इष्टम ये उक्त दोष से ये लेना पहले जो बताया था न न नियुक्ते कचित नियुक्त कर्म सर्वे न सर्वदा कर्तव्य प्राप्त इस वाक्य से जो दोष बताया था ना सभी कर्म का कर्तव्य सभी के लिए प्राप्त होगा असर्वदा प्राप्त होगा ये दोष है उक्त दोष शब्द से ग्राह्य इसे कह रहे हैं कि तथापि सर्वे न सर्वदा सर्व शिष्ट कर्म इति उक्तो दोषो अपरिहार्य एवं वेद को नित्य स्वतंत्र मान करके ज्ञानी का नियुक्ता मान लेंगे यदि तो क्या होगा कि सर्वे न यानी कर्म का वेद के द्वारा शिष्ट यानि विहित तो, उपदिष्ट शिष्ट का अर्थ है उपदिष्ट यानी विहित तो, तो वेद के द्वारा विहित तो जो कर्म है वो कौन सा तो सर्वम सभी कर्म सर्वे और सर्वदा सभी के द्वारा अनुष्ठय होगा और सर्वदा अनुष्ठय होगा काल विशेष का नियम नहीं रहेगा अधिकारी विशेष का नियम नहीं रहेगा ये अनिष्टापत्ति दोष आता है ये इष्ट नहीं है करके पहले कह कर दिया था तच्च अनिष्टम इससे तो सर्वे न सर्वदा सर्व शिष्टम कर्म इति उक्तो दोषो अपरिहार्य एवं इस पक्ष में ये दोष अपरिहार्य होगा थोड़ी टीका है टीका को देखिए अनियोज्यपि चेत कर्तव्य विदुष विद्वान यद्यपि निज्य नहीं है और अभ्युपगमवाद से पूर्व पक्ष के अनुसार स्वीकार कर भी लेते हैं तो क्या होगा उसका ज्ञानी का कर्तव्य स्वीकार कर लेने पर तरी सर्व शिष्टम यानी सर्वे सर्वेनापी कर्तव्य तो सभी विहित कर्म सभी चाहे उस कर्म विहित कर्म के फल की इच्छा हो या न हो उसका अधिकारी हो या न हो तब भी सबसे और सर्वदा का मतलब होगा सार्वकालिक कोई एक कादाचित का कर्म होगा ही नहीं कर्तव्यम संकोचे हेत्वाभावत क्योंकि संकोच में कोई हेतु न होने के कारण ये प्राप्त होगा दोष अब तदपि शास्त्रेण एवं विधीयते चेत इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल